बड़ा ध्यान रखता है और भीम तो महाराज इतना बढ़िया बढ़िया भोजन ला के मुझको खिलाता है हाथ से खिला देता है वो अच्छा कौन भीम है मानते हैं आप भीष में कहा गया भी तो नहीं कह दिया था। भीम कहा था तो कहीं भीम जो है दोनों का अर्थक है बोला दोनों एक ही धातु से शुद्ध होते तो भीम ने कहा भीम ने कहा भी भयंकर है भीष्मों तो भयंकर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 जो दे उसको का। का। कौरा चाहिए समझते अरे कभी नहीं हमारी कुत्ते को दीदी दिया जाने वाला टुकड़ा उसको हमारे यहां कौरा कहते है। हमारे हैं हमारे यहां उत्तर प्रदेश तो खेले भी है पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसको कौरा कहते हैं राम नाम छ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 कैसे खा रहे कि जैसे कुत्ता खाता है? भाई को कुत्ता बना दिया बनाया तो सही लेकिन आदर पूर्वक बनाया है ध्यान श्री बिदुर कहते हैं कि भी पिंडम आदतपाल कुत्ते की तरह कौड़ा खा रहे हैं आप यहाँ पर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 जलद ग्रहण नहीं करना चाहता ले चल मुझे थोड़ा रुक जाओ अंधेरा हो गया प्रतीक्षा करते करते चार बजा पांच बजा छह बजा सात आठ नौ ब्रस्त बुझ गया विदुर के पास दूध धृतराष्ट्राउ भैया चल कंधे पर हाथ रख दिया चल पड़ेगा कंधे पर एक हाथ और आया ध्यान दीजिए एक हाथ और आया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 कपड़े से छन करके संसार दिखेगा पट्टी भी मैंने लोहे की मांगी तुम्हारे लिए मैंने दुनिया नहीं देखी सौ सौ बेटे पैदा हुए उनका मुख नहीं देखा प्राण प्यारी पुत्री पैदा हुई उसको गोद उसमें उसको गोद में लेकर के उसका मुख नहीं दर्शन नहीं किया और आज आप आंखों वाले हो गए जब अंधे थे तो मैं सास में थी और जब आंखों वाले हो गए तो मुझे आंधी बना के चल दी बिदुर जी ने कहा भाभी मेरी गलती है मैंने इनको कहा था किसी को साथ मत ले चलो मुझे क्षमा करें आप भी चले दोनों गए हिमालय पर श्री राम हरिद्वार में जहां सप्त स्रोत वहां सप्त सरोवर है वहां गए और दुष्टि जी महाराज ब्याकुल हो गए हो गए, नारद ने सोचा कहीं जाकर ये के, के साथ अपने जाऊंगा क्या क्यों जाओगे देंगे, जो छोड़ देंगे जब शरीर छोड़ देंगे अर्थात जब मर जाएंगे तो मैं अंत्येष्ट करने जाऊंगा तो क्या तुमको करने की जरूरत नहीं होगी क्यों भगवत कृपया भस्मी भविष्यति वो भगवान की कृपा से भस्मीभूत हो जाएगा उसको ये तुम्हारी आवश्यकता नहीं है ये तो इधर हुआ सात महीने बीत गए युधिष्ठिर को रोज कृष्ण याद आया सात दिन सात महीने बीत गए कोई समाचार नहीं आया अर्जुन गया था वो भी नहीं आया हा क्या हुआ गता सप्ताह भीम मास नवा नुजह नायाती कस्य तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है मेरा अर्जुन क्यों नहीं आ रहा है हु?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 लेकिन अयथापूर्वम ऐसे चरणों में कभी नहीं गिरे थे जब आई थी तो खुशी से छलकते हुए आई थी अपना नामोच्चारण करते हुए गिरते थे लेकिन आज कुछ नहीं है आत आतुरम बदनम उनका मुख नीचा है किसका अर्जुन का अधोबदनम उनकी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं झार झार बहते चले जा रहे हैं अब नयन अब जो हो राम जी अब घबरा गए थी युधिष्टिर बोल अर्जुन क्या हुआ एक एक समाचार पूछते हैं अर्जुन बोल नहीं पाते जल्दी बोल जल्दी बोल बड़ी मुश्किल से बोल पा रहे हैं क्या बोले कृष्ण की कृष्ण की कृष्ण की मैत्री याद आ रही है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 हम लुट गए हम ठगे गए वंचित हो हम महाराज हम लुट गए हम लुट गए हम ठगे गए कौन लुटेरा आ गया कौन ठाक आ गया कौन ठाकू आ गया भैया हमको मेरे भाई ने छा मेरे भाई ने मेरे, भाई ने, मेरे भाई। वो लुटेरा मेरा भाई बनकर के मुझे लूट ले गया वो लुटेरा मेरा भाई बनके मुझे नीच ले गया उसका नाम तो हरि था आज वो सचमुच हरि बन गया उसने अपहरण कर लिया क्या शब्द है ध्यान दीजिए। शब्द रचना के ऊपर मैं कथावाचकों से कहता हूं इस तरह था था था। इस शब्दों की रचना पर ध्यान व्यास जी का महाराज व्यास जी महाराज का महत्व है इसे हम महाराज हरिना बंधु रूपिणा उसने मुझे लूट, लूट लिया इसलिए हरि और उसने क्या लूट लिया अपहृतम हरि शब्द के अनेक भाव हैं पर अनेक भाव हैं जन देव ना देविस्पाप विस्मापन अनेक अनेक अनेक संस्मरण आ रहे हैं अगर वो न होते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 देवियो आपको लक्ष्य करके है। बहुत दिनों की बात हैं क्या कह रहा था? दुर्योधन के हाँ चार चार किए। महीना रहे, दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया बड़ा सत्कार किया और रोज महाराज नया नया माल छने, और रोज नया नया सब कुछ होए, हाँ हो और जो चाचुर्मा से व्यतीत होने लगा जिस दिन जाना था उस दिन दुर्योधन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 तो यहां से जाते जाते हमारे पांडव पांडविरादि भाइयों को सनाज करते हुए उत्तर आप जाइएगा ठीक है अब उसने सोचा दस हजार इनके साथ है कल मैंने बताया था आपको याद है कि नहीं याद है नहीं याद हो तो हम नहीं बताएंगे कल आपको मैंने बताया था ये भी ये भी कुलपति है हमारे ये भी कुलपति है दस चेले इनके साथ रहते थे दस हजार चेले लेके जब पहुंचगा जाएंगे तो फिर हो जाएगी और जो स्वागत नहीं होगा तो इनका स्वाद सुन तो पर है अब महाराज अब चलते चलते रसगुल्ला बनाया अब महाराज चलने लगे क्या महाराज जी सुनिए कहें क्या बाल भोग में आज इतनी बढ़िया रसमलाई बनाई है अच्छा लया वो भी ले अब महाराज दस हजार को परोसने में पाने में कुछ तो लगेगा की नहीं लगेगा तो अब तो महाराज हम सुनते हैं यहाँ भी बाल बो बहुत बढ़िया बनता है हमारा तो मन करता है हम भी नियम तोड़ करके आपके यहाँ बाल बहुत करने आ जाए क्यों तो लाल बनता गया हा? तो कल आ जाएंगे तो राम जी, लेकिन यार अभी, अभी सुनाया है कि को नहीं छोड़ना चाहिए। अब क्या करूँ ये सब हम तो छोड़ दें लेकिन महाराज लोग जो है कहेंगे यहाँ गुरु देखो इनको ये छोड़ने चाहिए महाराज आप बहुत छोड़ दें नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। देखो पहले शुरू हो रही है हाँ तो मैं निवेदन कर रहा था चलते चलते श्री राम चलते चलते महाराज बिलंब हो गया अब सूर्य संध्या का समय बिल्कुल हो चुका था और पहुंचे और का हम दस हजार लोग हैं आज राजभोग तुम्हारे यहाँ करें आज दोपहर का भोजन तुम्हारे हमारे यहाँ सब वैष्णवी भाषा है महाराज जी सवेरे के भोजन को क्या कहते हैं तुमने नाश्ता हर तरीके नाश्ता थी नाश्ता मेरे ना सता ना, ना हमारे यहाँ कहते बाल भोग कितना बढ़िया शब्द है वहां बाल भोग राजभोग ना ना है ना, हम नहीं आएंगे ना आने का मन था नही आएंगे तो राम जी यहाँ क्या कह रहा था तो राजभोग का समय हो गया अभी हम जा रहे हैं और स्नान करके अभी आ रहे हैं हम अच्छा आप बताओ अब युधिष्ठिर आए भीतर इनके पास मेरा सूर्य की जी हुई एक बटली थी एक पात्र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 कृष्ण तुम आ गए हाँ आ गया। एक काम करके क्या भूख बहुत लगी कुछ खिला जल्दी से आज क्या हो गया है जो आता है भूखा ही आता है उधर शांत उधर उधर दुर्गाशा आए भूखे इधर तुम भूखे आए हो कृष्ण में क्या करू रोने लग गई तो मैं क्या कि तेरी बटुली कहां है कि कृष्ण मैंने उसको अमन्य कर दिया साफ कर दिया के देखूं तो सही देखा उस पता नहीं क्या है नट नागर उसने कह द्रौपदी तू बड़ी फूहर है एकदम बेशर्म है तो उसको बर्तन मलना भी नहीं आता है इस बर्तन में साग लगा हुआ जूठी है और साग को उठा करके जी पर रखा कि सारा विश्व इससे तृप्त हो जा है उधर महर्षि दुर्भाषा अपने शिष्यों के साथ मध्यान्हध्या कर रहे थे अघमर्षण कर रहे थे अघमर्षण अघमर्षण जल में दूत के किया जाता है उसका सच्चा था ऐसे तो करके ऐसे भी किया जाता है हम लोग ऐसे कर करते हैं लेकिन जल में दूत के किया जाता है अगमर्षण श्रीराम अगम श्रीराम अगमर्षण जल में दूत के किया जाता है अगमर्षण जल विराजित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 यहाँ से भगो जल्दी भगो और महाराज भक्ति चले रहे भग, भगवान भी भगवान कहते भीम जाओ ले आओ जाओ भीम आते हैं और महाराज भग, भारसे, भारसे, कहां, भारसे सुने वो तो भक्ति हुई चले जा रहे महाराज जी यो नो गुपोप यो नो जुगोपन दुरंत कक्षात यह दुरंत कक्षात जुगोप कैसे बनम एत्य अब जितना मैंने कहा सब देख वो वो दुख किसका बनाया हुआ था दुर्वास अरिचाद और दस हजार चेहरे थे इसका क्या प्रमाण अयुताग्र भुग युताग्र भुग युपयुज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 श्रीराम जी एक भक्तिया भगव्यथोक्ष निवेशिताजी महाराज स्वराट पौत्र विनयनम आत्मन सुन को तो भूमि अभ्यसी गजावधिष्ठिर्जी महाराज ने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 कोई बंधन कहीं रहने जाए नहीं बंधन के लिए फिर बदलना पड़ेगा इस प्रकार से करके चीरवासा चित्रा पहन लिया राजापन का घमंड समाप्त हो गया चीरवासा इसलिए निरहं निरहंग निराहार आवश्यकता ही नहीं कुछ वी हो गई काष्ठ मौन धारण कर लिया वान काष्ठ हो गए और राम जी मुक्तर के बाल बिखर गए श्रंगार समाप्त हो गया शरीर को सजाने की बात रह नहीं गई अदर्शयन आत्मनो रूपम अब किस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं क्या जडोन्मत्त पिशा जड की तरह उन्मत्त की तरह दिखाई पड़ रहे हैं और सब महाराज जी चले जा रहे हैं सब भाई उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं उसी तरह चले जा रहे हैं सर्वे तमनु निर्जगमु भ्रातरा कृत निश्चया सब चले जा रहे हैं युधिष्ठिर, युधि अर्जुन नकुल सब चले जा रहे हैं द्रौपदी भी चले जा रही हैं द्रौपदी ने युधिष्ठिर को बुलाया बद्धवान भीम को बुलाया बद्धवान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 लेकिन तू तो हमारे कब थी हमारे तो सर्वथा कृष्ण थे कृष्ण हैं और कृष्ण ही रहे तुम बेगाने बेगाने सभी नहीं बन सकते मेरे तो कृष्ण थे कृष्ण हम तो हमें परवाह नहीं तुम्हारे देखने की हमें परवाह नहीं तुम्हारी बोलने की द्रौपदी ज तदा ज्ञा पती ध्यान दीजिए एक शब्द पर अनुदेव सर्वाणी चिंता नहीं वास्देव भगवती हेका मती आपत एक कल मैंने भाव बताया था एका मैंने एक अंत यी कृष्ण एक मती एकांते वो एकांत श्री कृष्णी एकांत एकांतमति श्री कृष्ण में उनकी मति आ गई इसलिए आप तम तम श्री कृष्ण में आप उन्हें कृष्ण को अच्छी तरह से प्राप्त करो का मतलब क्या हुआ आपका मतलब क्या है दुनिया योग हम जो कह रहे हैं हमारी है, हमारा विष्णा आपका मतलब जब एकांत भक्ति एकांत जब श्री कृष्ण में एकांत, जब एकांत तो मती हो गई भगवान नंदन नंदन बनवाई घर मनोहर जो जो मैं आ आ गया प्रीतम आज तुम मेरे मेरे मेरे हो तुम्हारे तुम्हारे मे, बीच बीच में जो, तुम्हारे मेरे बीच में जो अपाय था तो समाप्त तो हो गया समाप्त तो हो गया अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ आप, तं, आप तं। जी वासुदेवी भगवती हे कांत इसकी बात परीक्षित जी महाराज जो है ब्राह्मणों शिक्षा में रहते हैं उत्तर की लड़की रावती से तैयार हो गए कली देखा जा रहे थे जब जा रहे थे दिग्विजय करने थे कली का आगमन सुन करके दिग्विजय करने के लिए जा रहे थे और उसी समय महाराज जी उन्होंने धर्म का और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 माता है हे पृथ्वी अब सुधरे हमसे तो तुम ही हमसे तो तुम्हें व्याप्त है और हम चढ़ हमारे नहीं चरण ही नहीं रही। इस रही। इस अभी, अभी मैंने, अभी, अभी पढ़ाया था ना मैंने श्याम जी श्याम जी कहती है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 किसी ने का कर्म ने बिगाड़ दिया किसी ने का स्वभाव ने बिगाड़ दिया किसी ने का स्वामी ने बिगाड़ दिया किसको दोषी माने हैं। बोलो हुँ? दैव मनने परे कर्म स्वभाव अपरे प्रभु अब आप अपनी बुद्धि से सोचो कि हमको दुख किसने दिया है अपनी बुद्धि सोचो अत्रानुरूपम राजमृष स्वमनिषया